महाभारत आदि पर्व आदिपर्व सप्तिकतमोध्याय द्रोण का शिष्यों द्वारा द्रुपद पर आक्रमण करवाना अर्जुन का द्रुपद को बंदी बनाकर लाना और द्रोण द्वारा द्रुपद को आधाराज्य देकर मुक्त कर देना वै वाच पांडवान्धातराष्ट्रस्त्र प्रथमेक्ष सह गुरुअर्थम दक्षिणा काले प्राप्ते वही गुरु वैश्वपा जी कहते हैं राजन पांडवों तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों को अस्त्र विद्या में निपुण देख द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा लेने का समय आया जान मन ही मन कुछ निश्चय किया तथ्या समानीय आचार्योर्थम अचोदयत द्रोण सर्वान शेषेण महीपते जन्मे तदनंतर आचार्य ने अपने शिष्यों को बुलाकर उन सब से गुरु दक्षिणा के लिए इस प्रकार कहा पांचालज्यम द्रुपद गृहत्नमूर्धने पर भद्रम वह सा दक्षिणा शिष्यों पांचाल राज द्रुपद को युद्ध में कैद करके मेरे पास ले आओ तुम्हारा कल्याण हो यही मेरे लिए सर्वोत्तम गुरु दक्षिणा होगी तथे तुक्त रथे तुर्ण महारह आचार्य धन दाना द्रोह सहिताय हो तब बहुत अच्छा कहकर शीघ्रतापूर्वक प्रहार करने वाले वे सब राजकुमार युद्ध के लिए उद्यत हो रथों में बैठकर गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए आचार्य द्रोण के साथ ही वहाँ से प्रस्थित हुए तथोज्मंचाला निघ्नतस्ते नर्षभा मृदुस्त नगर द्रुपद महुजस दुर्योधनश कर्ण से यजुस्तुच्च महाबल दुस्साहसनोभिण्श्च सुचन ए चे च बहव कुमार बहुविक्रमा अहम पूर्व अहम पूर्व क्षत्रिय दुर्योधन कर्ण महाबली महाबलीसु दुस्सासन विकर्ण जलसंध तथा सुलोचन ये और दूसरे भी बहुत से महापराक्रमी नरसे राजकुमार पहले मैं युद्ध करूँगा पहले मैं युद्ध करूँगा इस प्रकार कहते हुए पांचाल देश में जा पहुंचे और वहाँ के निवासियों को मारते पीटते हुए महाबली राजा द्रुपद की राजधानी को भी रोनने लगे तथोवर रथारूढ़ कुमार प्रवेश नगरम सर्वे राजमार्गम उपाज उत्तम रथों पर बैठे हुए वे सभी राजकुमार घुड़सवारों के साथ नगर में घुसकर वहाँ के राजपथ पर चलने लगे तस्मिन काले तो पांचाल श्रुवा दृष्टवा महदबल भ्रातृ सहित राज्य गृह जन्मेजय उस समय पांचाल राद्रपद कौरवों का आक्रमण सुनकर और उनकी विशाल सेना को अपनी आंखों देखकर बड़ी उतावली के साथ भाइयों सहित राजभवन से बाहर निकले ततस्तु यज्ञसेन यज्ञन सहोदरा सर्वर्षाणिचन प्रणेदु सर्वे भे महाराज यज्ञसेन अर्थात द्रुपद और उनके सब भाइयों ने कवच धारण किए फिर वे सभी लोग बाणों की बौछार करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे ततो रथेन शुभ्रेण समासाध्य तुकौरबान राजा द्रुपद को युद्ध में जीतना बहुत कठिन था वे चमकीले रथ पर सवार हो कौरों के सामने आ पहुंचे और भयानक बाणों की वर्षा करने लगे वु पूर्व में वह तुसमत पार्थो दुण मथा ब्रवीर दर्पोद्रे का कुकुमाराण आचार्य द्विज सतम वह कहते हैं जन्मे जय कौरवों तथा अन्य राजकुमारों को अपने बल और पराक्रम का बड़ा घमंड था इसलिए अर्जुन ने पहले ही अच्छी तरह सलाह करके विप्रवर द्रोणाचार्य से कहा एसां पराक्रम अस्यांते ते व्यय कुम साहसम ऐ तेरसक्य पांचाल गुरुदेव इनके पराक्रम दिखाने के पश्चात हम लोग युद्ध करेंगे हमारा विश्वास है ये लोग युद्ध में पांचाल राज को बंदी नहीं बना सकते मुक्त कौन से यो भ्रातृे सहित तो नघ अर्धक्रो से हेतु नघरा अति बहिरे बस पाप रहित कुंती नंदन अर्जुन अपने भाइयों के साथ नगर से बाहर ही आधे कोस की दूरी पर ठहर गए थे द्रुप कौरवान् दृष्ट्पराधाव सरजाणन महता मोहयन कौरवी चम समयतम रथेनेक आशुकारेण मावे अनेकमी निरेतत्र कौरवाह राजा द्रुपद ने कौरवों को देखकर उन पर सच सब ओर से धावा बोल दिया और बाणों का बड़ा भारी जाल सा बिछाकर कौरव सेना को मूर्छित कर दिया युद्ध में फूर्ति दिखाने वाले राजा द्रुपद रथ पर बैठकर कर यद्यपि अकेले ही माण वर्षा कर रहे थे तो भी अत्यंत भय के कारण कौरव उन्हें अनेक सा मानने लगे द्रुपदस् सरा विचेरुसम तथा शंखाश धैर्यश्च मृदंगा सहस्रश प्रावाद्यंत महाराज पांचालानावेश सिंहनाद्च संय पांचालाना महात्म धनुर्जात शस्पृश्य गगनम भयंकर भयंकरण सब दिशाओं में विचरने लगे महाराज उनकी विजय होती देख पांचालों के घरों में शंख भैरी और मृदंग आदि सहस्त्रों बाजे एक साथ बज उठे महान आत्मबल से संपन्न पांचाल सैनिकों का सिंहनाद बड़े जोर से होने लगा साथ ही उनके धनुषों की प्रत्यक्षाओं का महान टंकार आकाश में फैलकर कर गूंजने लगा दुर्योधन विकर्ण से बहुदीलोचना दुस्साहसन सेक्रुद्ध सर्वकिद महेश्वास पाष्व युतिदुर्जय व्यधमत्तान्नि काली तुर्योधन विकर्ण कर्णम चापे महाबल ना विसुता वीरान अला उस समय दुर्योधन विकर्ण ोचन और दुशासन बड़े क्रोध में भरकर बाणों की वर्षा करने लगे भारत युद्ध में परास्त न होने वाले महान धनु द्रुपद ने अत्यंत घायल होकर तत्काल ही उन सबकी सेनाओं को अत्यंत पीड़ित कर दिया वे अला चक्र के भांति सब और घूमकर दुर्योधन विकर्ण महाबली कर्ण अनेक वीर राजकुमार तथा उनकी विविध सेनाओं को बाणों से तृप्त करने लगे दुस्साहनम दस भि विकर्णमस तीक्षण दस भि मर्म भेदि कर्ण दुर्योधन चोबर्वांग अष्टाशति पृथक पृथकृंदमा सुबा पंच विभिद शैव्याध सहता भूयो ननाद बलवत्म पांचाल विन कोपा पांचालाशस्त्रता से चयाचिवजानी चकर्त पांचाला प्रणेद सिंहसंग तस्गरा सर्वे मुसलिस्त अभ्यवर्तन कौरव्या वर्षमाघना उन्होंने दुशासन को दस विकर्ण को बीस तथा शकुने को अत्यंत तीखे तीस मर्मभेदी बाण मारकर घायल कर दिया तत्पश्चात शत्रु ने कर्ण और दुर्योधन के संपूर्ण अंगों की संधियों में पृथक पृथक अट्ठाईस बाण मारे सुबाहू को पांच बाणों से घायल करके अन्य योद्धाओं को भी अनेक प्रकार के सायकों द्वारा सहसा बिंध डाला और तब बड़े जोर से सिंहनाथ किया इस प्रकार क्रोधपूर्वक गर्जना करके संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ पांचाल राज द्रुपद ने शत्रुओं के धनुष रथ घोड़े तथा रंग बिरंगी ध्वजाओं को भी काट दिया तत्पश्चात सारे पांचाल सैनिक सिंह समूह के समान गर्जना करने लगे फिर तो उस नगर के सभी निवासी कौरवों पर टूट पड़े और बरसने वाले बादलों की भांति उन पर मूसल एवं डंडों की वर्षा करने लगे सवाल वृद्धास्ते पौरा कौरवरभ्यु सदाम श्रुता सुतुमलम युद्धम कौरवाले वत द्रमती स्म नदी स्म प्रति पांडव पांडवा प्रती पांचा सलिन्नाओं भयमा साणो रथाधवल्लुप्त पलायन परोत पाण्डव पांडवास्तु स्वरम श्रुवा आर्ता प्लो अभिवाद्य तथा द्रोणमथा नारुरुस्ता युधिष्ठरम निवार्यासु माँ युद्ध से पांडवम उस समय बालकों बालक से लेकर बूढ़े तक सभी पूर्ववासी कौरवों का सामना कर रहे थे जन्मेजय गुप्तचरों के मुख से यह समाचार सुनकर कि वहाँ तुमुल युद्ध हो रहा है कौरव वहाँ नहीं के बराबर हो गए हैं पांचाल राज द्रुपद बाणों से कर्ण के संपूर्ण अंग क्षत विक्षत हो गए वह भयभीत हो रस से कूद कर भाग चला है तथा कौरव सैनिक चीखते चिल्लाते और कराहते हुए हम पांडवों की ओर भागते आ रहे हैं पांडव लोग पीड़ित सैनिकों का रोमांचकारी आर्तनाद कान में पढ़ते ही आचार्य द्रोण को प्रणाम करके रथों पर जा बैठे और शीघ्र वहाँ से चल दिए अर्जुन ने पांडुनंदन युधिष्ठिर को यह कहकर रोक दिए कि आप युद्ध न कीजिए मा दौ चक्र रक्षो तो फालगुनश तदा करो तेनागो भीमसे सदाभुत गदे सह उस समय अर्जुन ने माद्री कुमार नकुल और सहदेव को अपने व्रत के पहियों का रक्षक बनाया भीमसेन सदा गदा हाथ में लेकर सेना के आगे आगे चल चलते थे तदा शत्रु श्यनम श्रुवा तो नख अयात जबेड कौन थे नाना तब शत्रुओं का श्रृंघना सुनकर भाइयों सहित निष्पाप अर्जुन रथ की घर से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित तो करते हुए बड़े वेग से आगे बढ़े पांचाला राम तत से राम उद्धूता स्वनम भीम प्रवेश महासे मकर सागर यथामीमो नागाक गाधर पांचालों की सेना उत्ताल तरंगों वाले विक्षुब्ध महासागर की भांति गर्जना कर रही थी महाबाहू भीमसेन दंडपाणि यमराज की भांति उस विशाल सेना में घुस गए ठीक उसी तरह जैसे समुद्र में मगर प्रवेश करता है गदाधारी भीम स्वयं हथिया हाथियों की स्तन, सन, सेना पर टूट पड़े स युद्ध कुशल पार्थो बाहुविजैन चातुलाहन कुंज रानी कम गदया काल रूपीम कुंती कुमार भीम युद्ध में कुशल तो थे ही बाहुबल में भी उनकी समानता करने वाला कोई नहीं था उन्होंने काल रूप धारण कर गला की मार से सेना का संहार आरंभ किया ते गजागिर संकाशा चरंतो ध्रधिर बहु भीमसेन से गदया भिन्न मस्तक पिंड का पतनते दीर्धा भूमौ वज्रघाता दिवाचला गजानश्वान्न रथ पातयाडव पदा तथा से नवधी दर्जनग्रज गोपाल दंडेन यहा पशुगणान भरे चालयन रथनागा संचारणकोदर भीम से इनकी गधा से मस्तक फट जाने के कारण वे पर्वतों के समान विशाल काय गजराज लोहू के झरने बहाते हुए बद्र के आघास से पंख कटे हुए पहाड़ों की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ते थे अर्जुन के बड़े भाई पांडुनंदन भीम ने हाथियों घोड़ों और रथों को धराथाई कर दिया पैदलों तथा रथियों का संहार कर डाला जैसे ग्वाला वन में डंडे से पशुओं को हाँकता है उसे प्रकार भीम रथियों और हाथियों को खदेड़ते हुए उनका पीछा करने लगे श्री पैसम पान भाच भारद्वाज प्रियम कर तुम उद्यत फाल गुणस तथा पार्षत सर जा छिपन्नाथ पांडविषम पाण जी कहते हैं राजन उस समय द्रोणाचार्य का प्रिय करने के लिए उद्यत हुए पांडुनंदन अर्जुन द्रुपद पर बाण समूह की वर्षा करते हुए उन पर चढ़ आए वे रणभूमि में घोड़ों रथों और हाथियों के झुंडों का सब ओर से संहार करते हुए प्रणयकालीन अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे ततस्ते हन्यमा वही पांचाला संजयास्तथामा विधे तुर्ण पार्षद सिंघनाध्यंत पांडवम उनके बाणों से घायल हुए पांचाल और संजय वीरों ने तुरंत ही नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करके अर्जुन को सब ओर से ढक दिया और मुख से सिंघनाथ करते हुए उनसे लोहा लेना आरंभ किया तद युद्धम अभवद्घोरम सो महानद्भुत दर्शनम सिंघनाद स्वनम श्रुआ नाम पाक सास वह युद्ध अत्यंत भयानक और देखने में बड़ा ही अद्भुत था शत्रों का सिंहनाद सुनकर इंद्रकुमार अर्जुन उसे सहन न कर सके तत किरेटे सहतापाचाल समत था दा, महता, उस युद्ध में क्रीडधारी पार्स ने बाणों का बड़ा भारी जाल सा बिछाकर पांचाली को पांचालों को आच्छादित और मोहित सा करते हुए उन पर सहसा आक्रमण किया शीघ्रम अभ्यंसो बा मंदधान चानीशमान ते कि कौनते यशस्वी यशस्वी अर्जुन बड़ी फूर्ति से बाण छोड़ते हुए निरंतर नए नए बाणों का संवर्धन करते हुए करते थे उनके धनुष पर बाण रखने और छोड़ने में थोड़ा सा भी अंतर नहीं दिख दिखाई पड़ता था ना न दिशो नातरिक्षम चम तदा नंबेदे अदृश्यत महाराज तत्कु बाणाधकार बड़ी नाकृत गांधी वन बना महाराज उस युद्ध में न तो दिशाओं का पता चलता था न आकाश का और न पृथ्वी अथवा और कुछ भी ही दिखाई देता था बलवान वीर गांधीधारी अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा घोर अंधकार फैला दिया था सिंहना संयज्ञ साधु शब्दे न तथा पंचाल राजस्तु तथा सत्यजिताशः संबरो पार्थ तर पांडव दल में साधुवाद के साथ साथ सिंहनाद हो रहा था उधर पांचाल राज द्रुपद ने अपने भाई सत्यजीत को साथ लेकर तीब्र गति से अर्जुन पर धावा किया ठीक उसी तरह जैसे समरासुर ने देवराज इंद्र पर आक्रमण किया था परंतु कुंती अर्जुन ने बाणों की भारी बौछार करके पंच पंचाल नरेश को ढक दिया ततो हल शब्द आसीत पांचाल के बले जग्र क्षति महासिंहो गदा नाम इव यू थपम और जैसे महासिंह हाथियों के युद्धपति को पकड़ने की चेष्टा करता है उसी प्रकार अर्जुन द्रुपद को पकड़ना ही चाहते थे कि पांचालों ने पांचालों की सेना में हाहाकार मच गया दृष्ट पार्थम तदाजांतम सत्यजे सत्य, सत्य विक्रम पांचालम वै परिपेक्ष सुधम धनम जय मुपाद्रवत तत स्र्जुन पांचालुद्धाजतमुपागत व्यक्षोभ तो सैन्य इंद्रभरो सत्य पराक्रमी सत्यजीत ने देखा कि कुंती पुत्र धनंजय पांचाल नरेश को पकड़ने का पकड़ने के लिए निकट खड़े आ बढ़े आ रहे हैं तो वे उनकी रक्षा के लिए अर्जुन पर चढ़ आए फिर तो इंद्र और बली की भांति अर्जुन और पांचाल सत्यजीत ने युद्ध के लिए आमने सामने आकर सारी सेनाओं को छोभने क्षोभ में डाल दिया तत तथ्यजित्व पार्थो दशभेद भी विव्याद बलव तदूत तब अर्जुन ने दस मर्मभेदी भेदी बाणों द्वारा सत्यजीत पर बलपूर्वक गहरा आघात करके उन्हें घायल कर दिया यह अद्भुत भी बात हुई तत सरस्वत पार्थ पांचाशिघयत पाराषस्तु सरवर्षेण छाध्यथ वेगम चक्र धनुर्जाम विमृतत तत सत्यजितापम चि राजम्य फिर पांचाल वीर सत्यजीत ने भी शीघ्र ही सौ बाण मारकर अर्जुन को पीड़ित कर दिया उनके बाणों की वर्षा से आच्छादित होकर महान वेगशाली महारथी अर्जुन ने धनुष की प्रत्यंता को छोड़ पोछकर झाड़ पोछकर बड़े वेग से बाण छोड़ना आरंभ किया और सत्यजीत के धनुष को काट कर वे राजा द्रुपद पर चढ़ आए अथान्य धनराधा सत्यजीत वेगवत्तम सात सरतम पार्थ दिव्यादर तब सत्यजीत ने कुमार ने दूसरा अत्यंत वेगशाली धनुष लेकर तुरंत ही घोड़े थी एवं व्रत सहित अर्जुन को विन डाला। बिंद डालामृत पार्थ यदि सत्वरं तनाशाथ सत्वर युद्ध में पांचाल और सत्यजी ये पीड़ित से अर्जुन उनके पराक्रम से पर, पर, पराक्रम को न सह सके और उनके विनाश के लिए उन्होंने शीघ्र ही बाणों की झड़ी लगा दी हयान हयान्ध्वजम धनुर्मुष्टे भूमोतो पाठ्यारथी स तथा भिद्य मादेशो कार पुनः पुनः हयसु विनुक्स विमुखोन्दाते सत्यजित तथा विमुखमा हव वेगे न महताज्य वर्षत पांडव तदा चक्रे महदुद्धमर्जुनो जयता सतम नामृत पार्थ पांचाले नो युधे तत विनाशाथम सरण युद्ध में पांचाल भी सत्यजीत से पीड़ित हो अर्जुन उनके पराक्रम को न सह सके और उनके विनाश के लिए उन्होंने शीघ्र ही बाणों की जड़ी लगा दी हयान्ध्व धरवृत्तीम तो भौतौ बाहत तारे सया विद्यमसु कायेषु विनयुक्सु विमुखोदा मु, भवदाहवे स सत्यजितलोक्य तथा विमुखमा हवे वेगेन महता राध्यन् नभ्य वर्षत पांडव तदाचक्रे महत युद्धम अर्जुन जयतामर सत्यजीत के घोड़े ध्वजा धनुष मुट्ठी तथा पार्श्व रक्षक एवं सारथी दोनों को अर्जुन ने छत विछत कर दिया इस प्रकार बार बार धनुष के छिन्न भिन्न होने और घोड़ों के मारे जाने पर सत्यजीत समरभूमि से भाग गए राजन उन्हें इस तरह युद्ध से विमुख हुआ देख पंचाल नरे ध्रुपद ने पांडुनंदन अर्जुन पर बड़े वेग से बाणों की वर्षा प्रारंभ की तब विजयी वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन ने उनसे बड़ा भारी युद्ध प्रारंभ किया तस्य पार्थो तो तत्पाथित ध्वजो व्याम पापा पंचभी तस् हयान सुतम सी उन्होंने पाँच साल राज का ध्वंस काट कर उनकी ध्वजा को भी धरती पर काट गिराया फिर पांच बाड़ों से उनके घोड़ों और सारथी को घायल कर दिया सत्य तचापम आधतानम चराबरम खडम उत कौंतेम असा करो तत्पश्चात उस कटे हुए धनुष को त्याग कर जब वे दूसरा धनुष औ चुड़ी लगे उस समय अर्जुन म्यान से तलवार निकाल कर सिंह के समान गर्जना की पांचाल सहसा पांचालस्था अभि त्रस्तो धन्य तम नाग, नाग ततस्तु सर्व पांचाला दिशोधस और सहता पांचाल नरेश के रथ के डंडे पर कूद पड़े इस प्रकार द्रुपद के रथ पर चढ़कर निर्भीक अर्जुन ने जैसे गरुण समुद्र को क्षुब्ध करके सर्प को पकड़ लेता है उसी प्रकार उन्हें अपने काबू में कर लिया तब समस्त पांचाल सैनिक भयभीत हो दसों दिशाओं में भागने लगे दर्शयन सर्वसैन चाहुओ ब्रमात्मन सिंह दर्शन कर समस्त सैनिकों को अपना बाहुबल दिखाते हुए अर्जुन शिंगनाथ करके वहाँ से लौटे आया अर्जुनम दृष्टवा कुमार सहित सदा मृदु तगर द्रुपदस्थ महात्म अर्जुन को आते देख सब राजकुमार एकत्र हो महात्मा द्रुपद के नगर का विध्वंस करते हुए करते नगे अर्जुन वहा संबंधी कुरवीराणाम ध्रुप तो राज सत्यम मावधी तीम गुरुदान प्रदक्षिणाम तब अर्जुन ने कहा भैया भीमसेन राजा राजाओं में श्रेष्ठ द्रुपद कौरवीरो के संबंधी हैं अतः उनकी सेना का संघार न करो केवल गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोण के प्रति महाराज द्रुपद को ही दे दो वह सम्पान वाच भी राजन अर्जुन निवारिता युद्ध निवर्त महाबल वै सम्पान जी कहते हैं जन्मे जय उस समय अर्जुन के मना करने पर महाबली मसेन युद्ध धर्म से तृप्त न होने पर भी उससे निवृत्त हो गए ते यज्ञसेनं यज्ञसनम ध्रुप गृही रू समहा ध्रोराज भरतर्षभ भरत में जाए उन पांडवों ने यज्ञसेन ध्रुपद की मंत्रियों सहित संग्राम भूमि में बंदी बनाकर द्रोणाचार्य को उपहार के रूप में दिया धनम तथा भग्न तरपावत सवै रम साध्या उनका अभिमान चूर्ण हो गया था धन छीन लिया गया था और वे पूर्ण रूप से वश में आ चुके थे उस समय द्रोणाचार्य ने मन ही मन पिछले भैर का स्मरण करके राजा द्रुपद से कहा कहासाराष्ट्रपुर ते मुहतमया प्राप्य जीव रिपुवश सखी पूर्व गिरीश्वर किमें राजन मैंने बलपूर्वक तुम्हारे राष्ट्र को रौन डाला तुम्हारी राजधानी मिट्टी में मिला दी अब तुम शत्रु के वश में पड़े हुए जीवन को लेकर यहाँ आए हो बोलो अब पुरानी अब पुरानी मित्रता चाहते हो क्या एवं मुक्ता नम इनम किंचित स पुनरब्रवीत माँ भय प्राण समलो छमलो ब्राह्मणाभय यो कहकर द्रोणाचार्य कुछ हसे उसके बाद फिर उनसे इस प्रकार बोले वीर प्राणों पर संकट आया जानकर भयभीत न हो हम क्षमाशील ब्राह्मण हैं आश्रम में आश्रमे कृतम यू त्वया तो बाले मया सह तेन संवर्धि स्नेह प्रेत क्षत्रियोमे तुम बचपन में मेरे साथ आश्रम में जो खेल खेले कूदे हो उससे तुम्हारे ऊपर मेरा स्नेह एवं प्रेम बहुत बढ़ गया है पार्थ्ययम तया सख्यम पुनरे भजना वरम दना राजन राज्य साधम अवा अपन नरेश्वर मैं पुनः तुमसे मैत्री के लिए प्रार्थना करता हूँ राजन मैं तुम्हें वर देता हूँ तुम इस राज्य का आधा भाग मुझसे ले लो राजा किलनुराज सखा भविमर् अतः प्रयति राज्य यज्ञसेन मया तब यज्ञसेन तुमने कहा था जो राजा नहीं है वह राजा का मित्र नहीं हो सकता इसलिए मैंने तुम्हारा राज्य लेने का प्रयत्न किया है राजा सिदख भागीरथ्यामुत्तरे सकायम माम पांचाल यदि मन्यते गंगा के दक्षिण प्रदेश के तुम राजा हो और उत्तर के भूभाग का राजा मैं हूँ पांचाल अब यदि उचित समझो तो मुझे अपना मित्र मानो द्रुपदु आच अनाश्चर्य मितम ब्रह्मण विक्रांते विक्रांतेशु महात्मसु प्रिय तैयती शास्वती धुबद ने कहा ब्राह्मण आप जैसे पराक्रम से महात्माओं में ऐसी उदारता का होना आश्चर्य की बात नहीं है मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और आपके साथ सदा बने रहने वाली मैत्री एवं प्रेम चाहता हूँ वैशम वाच एवं मुक्त सतम द्रोण मोक्ष सत्त्य चैनम प्रीतात्मा राज प्रत्यपादय वैश्व पायण जी कहते हैं भारत द्रुपद के योग कहने पर द्रोणाचार्य ने उन्हें छोड़ दिया और प्रसन्नता प्रसन्न चित्त हो उनका आदर सत्कार करके उन्हें आधार राज्य दे दिया माँ कंदी मत गंगाया तीर जनपदा युता शोध्या वसदीन बना काल्यम च पुरोम दक्षिणाशा द्रोड़े न चंध द्रुपद परिभूजा पालितः तन्नंतर राजा द्रुपदीनतापूर्ण हृदय से गंगा तटवर्ती अनेक जनपदों से युक्त माकंदीपुर में तथा नगरों में श्रेष्ठ काम्पिल्य नगर में निवास एवं सर्मणवती नदी के दक्षिण तटवर्ती पांचाल देश का शासन करने लगे इस प्रकार द्रोणाचार्य ने द्रुपद के परास्त करके पुनः उनकी रक्षा की छात्रेण चलेनाशाप्य सराजय हेनम विधि चात्मा ब्राह्मेण सब बल चु पुत्र जन्म परिपन्न वही पृथ्वी संचरण द्रोण्यत ध्रुपद को अपने छात्र बल के द्वारा द्रोणाचार्य की पराजय होती नहीं दिखाई देगी वे अपने को ब्राह्मण बल से हीन जानकर द्रोणाचार्य को पराजित करने के लिए शक्तिशाली पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी पर बचने लगे इधर द्रोणाचार्य ने उत्तर पांचावर्ती अहिछन्न नामक राज्य को अपने अधिकार में कर लिया एवं राज्य पुत्री पुरी जनपदाता युद्ध पार्थेण प्रतिपाता राजन इस प्रकार अनेक जनपदों से संपन्न अहिष्ठत्रा नाम वाली नगरी को युद्ध में जीतकर अर्जुन ने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में दे दिया श्री महाभारत आदि संभव परमि द्रुपासिक शतम इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में द्रुपद पर द्रोण के शासन का वर्णन करने वाला एक सौ तैंतीसवां अध्याय पूरा हुआ